माला, शास्त्र समीक्षा, पुराणों में कही गई देवी अथवा अप्सराओं के अंग प्रत्यंग का वर्णन आता है, तो कहीं कहीं श्रृंगार का अत्यधिक विशद वर्णन है धर्म और ईश्वर का प्रतिपादन करने वाले पुराणों में मन में विकार उत्पन्न करने वाले इस प्रकार के वर्णन का क्या औचित्य है समाधान एक बात समझनी चाहिए कि पुराणों में किया गया वर्णन देवभाषा संस्कृत में है संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें ऐसा वर्णन पढ़ने पर भी मन में विकार नहीं आता वही बात हिंदी या अन्य भाषा में कहें तो खराब लगती है संस्कृत में तो जो वर्णन किया जाता है वह स्वाभाविक होता है और स्वाभाविकता में गलत नहीं जाती अन्य भाषाओं में ऐसा सामर्थ्य नहीं है यह एक रहस्य है जिसे संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं समझ सकता दूसरा रहस्य यह है कि व्यक्ति का मानसिक स्तर जितना नीचा होता है उतने ही विकृत रूप से शब्द उसको प्रभावित करता है जैसे रामायण में वर्णन आता है कि जानकी जी को पहली बार देखने पर राम जी के मन में जो वृत्ति आई उसे उन्होंने सहज रूप से लक्ष्मण को कह दिया और यह भी कहा कि मेरा मन इससे पहले इस प्रकार कभी किसी के प्रति आकृष्ट नहीं हुआ फिर विश्वामित्र जी से भी यह बात बताई राम जी के कहने में कहीं कोई विकृति नहीं मालूम पड़ती और नहीं ही ये सुनकर लक्ष, लक्ष्मण या विश्वामित्र जी को कुछ गलत लगता है व्यक्ति का जीवन जब निर्जोश रहता है तो किसी बात को सहज रूप से कहने में उसको कोई विकल्प नहीं होता ब्यास जी पुराणों के रचयिता हैं फिर भी ब्याज जी की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई उसे सहज भाव से पुराणों में कहा गया है शास्त्र सच्चाई को छिपाने का अपराध कभी नहीं करता मन में विकार होने पर निष्पक्ष शास्त्र के द्वारा किए गए वर्णन में भी विकृति मालूम पड़ती है आजकल लोग संस्कृत न पढ़कर उसका अनुवाद पढ़ते हैं इसीलिए उनको विकृति मालूम पड़ती है जिज्ञासा शास्त्रों में चेतन से ही संपूर्ण सृष्टि मानी गई है परंतु वैज्ञानिक और चरवाक आदि तो मानते हैं कि जड़ भूतों की उत्पत्ति स्वाभाविक ही होती है और उनकी एक विशेष अवस्था में चेतनता उत्पन्न होती है उनमें कौन सा मत ठीक है समाधान यदि जड़ का विकास चेतन रूप में हुआ तो इस विकास क्रम का कोई नियंत्रता है या नहीं यह विचार करना पड़ेगा सृष्टि का विकास एक सुनियोजित क्रम से दिखता है अतः इसका कोई नियंता अवश्य होना चाहिए जड़ में तो बुद्धि है नहीं और वैज्ञानिक मतानुसार सृष्टि के पहले चेतन था नहीं तो वह नियंता कौन है इसके उत्तर में विज्ञान कहता है कि स्वभाव से ही सृष्टि और उसका विकास होता है परंतु यह तर्क तो ठीक नहीं लगता एक लड़का सत्संगी था पर उसका पिता धर्मादि को नहीं मानता था और कहता था सत्संग में समय बर्बाद क्यों करते हो उसने कहा जिज्ञासा होती है कि यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ और इसका नियंता कौन है इसके समाधान के लिए सत्संग में जाता हूँ पिता बोला अरे इसमें सोचना क्या है जगत तो अपने आप उत्पन्न हो जाता है एक दिन लड़के ने एक सुंदर चित्र बनाया जिसमें सुंदर बगीचे में उसका पिता बैठा था चित्र को सजा मेज़ पर रख दिया ऑफिस से आते ही पिता ने पूछा अरे यह चित्र किसने बनाया लड़के ने कहा यहाँ बहुत से रंग पड़े थे उसके मिलने से अपने आप बन गया होगा पिता ने उसको डांटा और कहा ऐसा सुंदर चित्र अपने आप कैसे बन सकता है लड़के ने जवाब दिया जब इतना बड़ा जगत अपने आप बन सकता है तो इस चित्र के बनने में क्या समस्या है यह नियम है कि जहाँ भी कोई सृष्टि होती है उसका करता कोई न कोई चेतन ही होता है अतः जगत विकास की इस व्यवस्था का संचालक भी चेतन ही हो सकता है इसलिए शास्त्र का जो मत है कि सृष्टि के मूल में चेतन है वही ठीक है जड़ भूतों के मिश्रण से चेतनता उत्पन्न होती है यह एक भ्रांति मात्र है